संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व दान पात्र पुरुषों की परीक्षा और स्त्री रक्षा के विषय में देव शर्मा तथा विपुल की कथा ने पूछा पितामह, दान का पात्र कौन होता है अपरिचित पुरुष या बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हुआ अथवा दूर देश में आया हुआ इनमें से किसे पात्र समझना चाहिए भीष्मी ने कहा युधिष्ठिर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 उनको कष्ट देकर दान करने वाला मनुष्य अपने को नीचे गिराता है इस प्रकार जो पहले से परिचित नहीं है या जो बहुत दिनों तक साथ रह चुका है अथवा जो दूर देश में आया हुआ है, इन तीनों को ही विद्वान पुरुष दान पात्र समझते हैं युधिषि ने पूछा पितामह किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे और धर्म में भी बाधा न आने पावे इस प्रकार दान देना उचित है किन्तु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो जिससे उसको दान करने के बाद मन में पश्चात आप न हो विष्जी ने कहा बेटा ऋत्विक पुरोहित आचार शिष्य संबंधी बांधव विद्वान और दोष दृष्टि से रहित पुरुष ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वाले पुरुष सत्कार के योग्य नहीं है अतः खूब सोच विचार कर योग्य पुरुषों की परख करनी चाहिए अक्रोध सत्य भाषण अहिंसा इंद्रिय संयम सरलता द्रोह और अभिमान का अभाव लज्जा सहनशीलता और मनोनिग्रह ये गुण जिनमें स्वभावतः दिखाई दे और कोई बुराई न जान पड़े वे दान और सम्मान के उत्तम पात्र हैं। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो वह भी दान का पात्र है तथा जो तुरंत आया हो वह परिचित हो या अपरिचित दान और और सम्मान पाने के योग्य है। वेदों को मानना, शास्त्र की आज्ञा का का उल्लंघन करना और सर्वत्र फैलाना अपने ही विनाश का कारण है जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है तत्पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की बातें कहकर विजय पाता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 और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। ऐसे लोग दान के पात्र नहीं है विचार करना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष सदा ही उन्नतिशील होता है जो यज्ञ आगा करके देवताओं के देदों का स्वाध्याय करके ऋषियों के सत्ता उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके पितरों के दान देकर ब्राह्मणों के और आतिथ्य सत्कार करके अतिथियों के ऋण से मुक्त होता और कमसा विशुद्ध निष्काम एवं विनय युक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है वह गृहस्थ कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता युधिष्ठिर ने पूछा पितामह पुरुष इन इस संसार में तरुणी स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती है जो सत्कार करने और न करने पर भी मन में विकार पैदा कर देती है ऐसी स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार संभव हो अथवा किसी ने पहले कभी उनकी रक्षा की हो तो उस विषय का स्पष्ट वर्णन कीजिए विष्णु ने कहा महाभाहो तुम स्त्रियों के विषय में जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुना रहा हूं जिसमें महात्मा विपुल ने जिस प्रकार गुरुपत्नी की रक्षा की थी उसी का वर्णन है वास्तव में तरुणी स्त्रियां प्रज्वलित अग्नि के समान है ये मैदानों की बनाई हुई माया है छुरे की धार विष सर्प और अग्नि एक और, और स्त्रियां एक और प्राचीन काल की बात है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 पर स्त्री लंपट है इसलिए वे अपने स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करते थे एक बार उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ उस समय वे सोचने लगे, यदि मैं यज्ञ में लग तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी फिर मन ही मन उसकी रक्षा का उपाय निश्चित कर उन महातपस्वी ने अपने प्रिय शिष्य विपुल को जो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ था बुलाया और उससे इस प्रकार कहा बेटा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 गुरु के आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा। फिर जब गुरु जी चलने को उद्यत हुए तो विपुल ने पूछा मुने इंद्र जब आता है तो कौन कौन से रूप धारण करता है उसका शरीर और तेज कैसा है यह मुझे बताने की कृपा कीजिए देव शर्मा ने कहा बेटा इंद्र बड़ा मायावी है वह बारम बार बहुत से रूप बदलता रहता है कभी तो मस्तक पर मुकुट पहने हाथ में बद्र और धनुष लिए तथा कानों में कुंडल धारण किए आता है और कभी एक ही क्षण में चांदाल के समान रूप बना लेता है कभी हृष्ट और बड़ा शरीर धारण करता है तथा कभी चिथड़े पहने दीन दुर्बल देह में दिखाई देता है अपने शरीर का रंग भी कभी गोरा कभी सांवला और कभी काला बना लेता है एक ही क्षण में क्रूप हो जाता है और एक ही क्षण में रूपवान कभी बूढ़ा बन जाता है कभी जवान वह तोते तो हंस कोयल देवता और दैत्य सभी के रूप धारण करता है मक्खी और मच्छर तक का रूप धारण करने में नहीं चूकता कभी भी उसे पकड़ नहीं सकता औरों की तो बात ही क्या जिन्होंने इस संसार को बनाया है वे विधाता भी उसे अपने काबू में नहीं कर सकते अंतर ध्यान हुआ इंद्र केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है इस प्रकार वह बहुत से रूप धारण किया करता है इसीलिए तुम तो यत्न मेरी स्त्री रुचि की रक्षा करना जैसे यज्ञ में रखे हुए भविष्य को चाटने की इच्छा वाले कुत्ते की भांति दुरात्मा इंद्र इसका स्पर्श न करने पावे यह कहकर महाभाग देव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चले गए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 संभव है वायु का रूप धारण करके कुटी में घुस जाए और गुरुपत्नी को दूषित कर डाले अतः मैं रुचि के शरीर में प्रवेश करके रहूंगा पुरुषार्थ से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इंद्र बहु रुपया है योग बल के द्वारा ही मैं रुचि की इससे रक्षा करूंगा अपने सूक्ष्म अवयवों से मैं इसके प्रत्येक अवयवों में प्रवेश करूँगा यदि ऐसा कर सका तो यह मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद उस पर निलिप्त भाव से स्थिर रहती है इसी प्रकार मैं मैं भी अनासक्त भाव से से गुरुपत्नी के भीतर निवास करूंगा। रजोगुण मुक्त हूं, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता जैसे राह चलने वाला बटोही कभी किसी सुनी धर्मशाला में ठहर जाता है इसी प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरुपत्नी के शरीर में निवास करूंगा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 तथा उसी मार्ग से आकाश में में प्रवेश होने वाली वायु की की की भांति भांति के के शरीर शरीर किया। छाया होकर किसी प्रकार चेष्टा न करते हुए गुरु पत्नी के को निशेष्ट करके स्थित हो गया और जब तक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गए तब तक इसी भांति उसकी रक्षा करते रहे तदनंतर इसी बीच में एक दिन दिव्य रूपधारी इंद्र यह सोचकर कि यही रुचि को प्राप्त करने का ठीक अवसर है वहां आया और अत्यंत सुंदर भावना रूप धारण कर आश्रम में घुस गया वहां पहुंचकर उसने देखा कि विपुल का शरीर चित्र लिखित की भांति निशेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्ष वाली चंद्रमुखी रुचि बैठी हुई है रुचि ने भी जब इंद्र को उपस्थित देखा तो सहसा उठने का विचार किया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 कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है इसी से तुम्हारे निकट उपस्थित हूं देर न करो समय बीता जा रहा है इंद्र की स्तंभित होने के कारण रुचि इंद्र को कोई उत्तर न दे सके गुरुपत्नी का आकार देखकर विपुल उसका मनोभाव ताड़ गए थे इसलिए उन्होंने योग द्वारा बलपूर्वक उसे नियंत्रण में रखा और योग संबंधी बंधनों से उसके समस्त इंद्रियों को बांध लिया योग बल से मोहित रुचि को को निर्विकार देखकर इंद्र चाहती थी कि विपुल ने उसकी वाणी में उलट फेर कर दिया उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा अरे तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है परवस होने के कारण यह उदासीनता पूर्ण वचन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 भग का चिन्ह बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था क्या तेरे मन में उस घटना की याद अब नहीं रही? मैं जानता हूं तुम मुर्ख है तेरा वश में नहीं है और महाचंचल है, पापी दूर हो यहां से, जैसे आया है वैसे ही लौट जा मैं इस स्त्री की रक्षा का भार अपने ऊपर रखा हूँ मुझे तेरे ऊपर दया आती है इसलिए अपने तेज से तुझे भस्म करना नहीं चाहता किंतु मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं यदि वे तुझे देख पावेंगे तो क्रोध से उद्दीप्त हुए नेत्रों द्वारा अभी भस्म कर डालेंगे। आज से से कभी ऐसा काम ऐसा काम न न करना, अन्यथा कहीं हो कि तुझे ब्रह्म बल से पीडित होकर पुत्र और मंत्रियों सहित नष्ट होना पड़े यदि तुम अपने को अमर मानकर ऐसे कामों में हाथ डालता है तो मैं तुझे सावधान किए देता हूँ जो किसी का अपमान न किया कर तपस्या से कोई भी कार्य असाध्य नहीं है तपस्वी अमरों को भी मार सकता है भिस्वजी कहते हैं विपुल की अभी उनके गये एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि महात देव शर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रम पर लौट आए गुरु के आने पर उनका प्रिय कार्य करने वाले विपुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने द्वारा सुरक्षित उनकी सती रुचि को उन्हें सौंप दिया शांत चित्त विपुल फिर पहले की, से की सेवा करने लगे जब गुरुजी विश्राम लेकर अपनी पत्नी के साथ बैठे उस समय विपुल ने इंद्र की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई यह सुनकर वे प्रतापी मुनि विपुल पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सदाचार तप नियम गुरुसेवा आदि अपने प्रति भक्ति और धर्म में निष्ठा देखकर उन्होंने अपने शिष्य को बारंबार साधुवाद दिया तत्पश्चात उन धर्मात्मा मुनि ने अपने शिष्य विपुल से वर मांगने के लिए कहा गुरु के आज्ञा पाकर विपुल ने कहा सदा धर्म में मेरी स्थिति बनी रहे जब गुरु ने वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्या में प्रवृत्त हो गए